अब तुम पुलिस वाले तो हो नहीं तो तुमने क्राइम सीन तो देखा नहीं होगा विक्रांत ने केशव को घूरते हुए कहा और फिर उसने सवाल किया तो फिर तुम इतना श्योर होकर कैसे कह सकते हो कि यह कतिल तुम्हारे नॉवल की कहानी के अनुसार ही लोगों का मर्डर कर रहा है केशव ने एक गहरी सांस ली और फिर कुछ देर तक सोचते हुए कहा पिछले साल अगस्त के महीने में पुलिस को जयपुर के बिल्डिंग मेटीरियल मार्केट के भीतर खाली पड़ी एक बिल्डिंग में एक लाश मिली थी जब पुलिस पुलिस को लाश मिली थी, थी। तब उस टाइम वो डेड बॉडी लगभग महीने भर पुरानी हो चुकी थी। पुलिस ने कंफर्म किया कि, कि, तो कि केशव पंडित के केस की वजह से मर्डर करने का यह तरीका इन लोगों के लिए काफी था क्योंकि लाश बहुत खराब करना भी बंद कर दिया ये कहते हुए केशव ने वहां पर खड़े डिप्टी ब्यूरो चीफ मुकेश त्रिवेदी की तरफ असंतुष्टि की नजरों से देखा फिर आगे केशव ने कहा चूंकि मैं क्राइम फिक्शन राइटर हूं इसलिए ऐसे केसेस में मेरा इंटरेस्ट रहता है इसलिए मैंने अपने लेवल पर इस केस की थोड़ी बहुत जांच की थी लेकिन मेरी जांच करने का उद्देश्य सिर्फ ये पता लगाना था कि यह सुसाइड केस है या नहीं फिर उसने अपना सिर ऊपर करके विक्रांत की तरफ ध्यान से देखकर हाथ हिलाते हुए कहा अब देखिये मैं आपकी तरह तो डिटेक्टिव हूं नहीं तो मुझे कुछ खास पता भी नहीं लगा तो कुछ दिन बाद मैंने खुद ही केस पर काम करना बंद कर दिया और मैं इसे भूल भी गया केशव ने फिर अपनी भौएं टेढ़ी करते हुए कहा हालांकि फिर जब उसके कुछ दिन बाद जयपुर में एक और सुसाइड केस सुनने में आया उधर शहर के पश्चिम में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में फिर से किसी आदमी की फांसी के फंदे पर लटकी हुई लाश मिली उस टाइम यह खबर ब्रेकिंग न्यूज थी केशव ने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए आगे कहा यह न्यूज सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया उस टाइम पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि यह सुसाइड केस मेरे नॉवल के प्लॉट के अनुसार हो रहा है तब मैं बहुत डर गया था मुझे पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है फिर केशव ने आगे कहा, 11 किल्स में अपनी बेटी का सुसाइड जैसा लगे और फिर दूसरा मर्डर उसने विक्टिम को फांसी के फंदे पर लटकाकर मारा था और मेरी बुक में भी ये मर्डर जयपुर के एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में दिखाया गया था और आप खुद देखिए दूसरा मर्डर ठीक उसी तरह से और उसी जब मुझे हुआ कि इन दोनों मर्डर केस का कनेक्शन मेरे नॉवल से है तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक के गई केशव ने आगे बताते हुए कहा तुरंत अपने घर के स्टोर रूम में जाकर वहां अपनी पुरानी नॉवल लगा। जब मैं बहुत छोटा था तभी मैंने उस नावल को पूरा कर लिया था एक डायरी में किया हुआ था और उस डायरी को मैंने अपने किताब और कॉपी के साथ एक कार्टन में रख दिया उसे स्टोर रूम में डाल दिया था लेकिन जब उस दिन मैं स्टोर रूम में जाकर वो डायरी ढूंढने लगा तो मुझे कहीं भी वो डायरी नहीं मिली यहाँ तक कि मेरा वो कार्टन तक स्टोर रूम से गायब था केशव ने अपने चेहरे पर अजीब सा भाव लाते हुए कहा उस टाइम में तुरंत पुलिस के पास जाकर इसके बारे में बता देना चाहता था लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरी डायरी गायब हो चुकी थी और मुझे अपनी नावल की पूरी स्टोरी ढंग से याद भी नहीं थी मैंने बहुत साल पहले वो नावल पूरा किया था और अब मुझे उसकी डिटेल स्टोरी याद भी नहीं है बस मुझे नावल का प्लॉट लाइन ही याद है उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा और दूसरी बात ये भी थी कि जब मैं ग्यारह किल्स लिख रहा था तब मैं उतना मैच्योर नहीं था मुझे लिखने के बारे में भी ढंग से नहीं पता था नॉवल में भी काफी सारी गलतियां थी ऐसे में फिर अपनी नजर नीचे करते हुए कहा चूंकि इन दोनों केस को सुसाइड केस बताकर क्लोज कर दिया गया तो मुझे लगा की शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ हो सकता है की ये दोनों मर्डर महज इतफाक है केशव ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन फिर फिर मेरी पत्नी का मर्डर हो गया मैं मैं सर इस वक्त केशव काफी भावुक हो चुका था वो कुछ पल तक शांत होकर बैठा रहा फिर खुद को सहज करते हुए बोला फिर मुझे गलत फिर पुलिस ने जेल में डाल दिया बताओ सर मेरी पत्नी के ही मर्डर का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया गया बताओ साहब मैं भला अपनी पत्नी का खून क्यों करूंगा मैं तो उससे इतना प्यार करता था फिर केशव ने अपनी भी आंखों को साफ करते हुए कहा फिर अभी मुश्किल से दो हफ्ते पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि किसी अबेंडेंट फैक्ट्री की बिल्डिंग में किसी आदमी की बर्फ में जमी हुई लाश मिली है केशव ने फिर आगे की बात बताते हुए अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा मैंने न्यूज में पढ़ा था कि पुलिस को विक्टिम की बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पाया गया था यानी कि उसकी मौत के पहले उसने काफी ज्यादा शराबी रखी थी ऐसे में पुलिस ने इस मौत को भी एक्सीडेंटल डेथ बता दी उसने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन सर आप यहाँ की ठंडी तो देख ही रहे हैं यहाँ बहुत ठंड पड़ती है और रात में तो ठंड बहुत ज्यादा ही पड़ती है आप खुद सोचिए भला कोई आदमी कितने भी नशे में हो वो इतनी ठंड में बाहर कैसे पड़ा रह सकता है केशव ने फिर चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन लाते हुए कहा लेकिन ये उतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो चौथा विक्टिम है ये भी मेरे नॉवल की स्टोरी की ही तरह मारा गया है एल्कोहल अबेंडेंट फैक्ट्री ठंडी सब कुछ सब कुछ मेरे नावल की स्टोरी के अनुसार ही हो रहा था ये सुनकर अब इन लोगों को समझ में आ गया था कि जो कुछ केशव पंडित कह रहा है उसका कनेक्शन वाकई में केस से हो सकता है एक मिनट विक्रांत ने कुछ देर सोचने के बाद सवाल किया तुमने अभी ये कहा कि चौथे विक्टिम का मर्डर भी तुम्हारे नावल की स्टोरी के अकॉर्डिंग किया गया था तो इसका मतलब ये है कि तीसरा विक्टम भी होना चाहिए हाँ बिल्कुल हो सकता है होना चाहिए भले ही मुझे केस से जुड़ी ज़्यादा चीज़ें याद नहीं हैं लेकिन मर्डर होने का जो क्रम है वो मुझे अभी तक याद है केशव ने कहा पहले कलाई काटना फिर फंदे पर लटकाना इलेक्ट्रिक शॉक फिर बर्फ में दबकर मरना और फिर पानी में डुबो कर मारना तो इसका मतलब ये है कि तीसरे विक्टिम का मर्डर इलेक्ट्रिक शॉक देकर किया गया था विक्रांत ने केशव को बीच में ही रोकते हुए कहा हाँ केशव ने बीच में ही कंफर्म कर दिया मेरे नॉवल के अकॉर्डिंग तो तीसरे विक्टिम का मर्डर इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से ही मर्डर किया गया था शायद, शायद लेकर कन्फ्यूज हो गया था एक मिनट विक्रांत ने बीच में ही टोकते हुए कहा और फिर अपनी उंगलियों पर गिनती करने लगा फिर उसने डिप्टी ब्यूरो चीफ मुकेश साहब की तरफ देखते हुए कहा मुकेश साहब आप इंतजार किसका कर रहे हैं क्रिमिनल पुलिस को कॉल कीजिए और उसे पूछिए क्या पूछे डिप्टी ब्यूरो चीफ मुकेश ने कन्फ्यूज होते हुए कहा उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि विक्रांत आखिर कहना क्या चाहता है नैना ने, ने, ने फिर उन्हें समझाते हुए कहा उसने तुरंत ही बताते हुए कहा अरे आपने अभी थोड़ी देर पहले खुद ही बताया था कि आज आप लोगों को कोई डेड बॉडी मिली है किसी फ्लैट में डेड बॉडी थी ना और ये भी बताया था कि डेड बॉडी एक महीने से भी ज्यादा टाइम से वहां पर पड़ी हुई थी ये शहर के दक्षिण में मिली है न किसी फ्लैट में मिली है न तो प्लीज़ आप अपनी टीम को बोलिए थोड़ा पता कीजिए कि कैसे इसकी डेथ हुई है ओ डिप्टी ब्यूरो चीफ को अब जाकर सारी बात समझ में आई उनके चेहरे का रंग भी उड़ चुका था अब जाकर उन्हें एहसास हो रहा था कि वाकई में यह केस बहुत बड़ा होने वाला है